शांति भगवे कुंतिशिरोमद नमो नमो गुरुदेवको नमो कबीरसृपा नमो श इस सुबह यात्रा के उनके धर्म पत्नी राधा जी विदेशी उनके परिवार के सभी लोग आज यहाँ इस शुभ अवसर का लाभ लेने के लिए आप सबको आमंत्रित किया और साथ ही भारत भूमि से हमारे साथ पधारे महन साहेब संत भक्त एवं इस भारत भूमि में सतगुरु कबीर साहेब के विचारों को उनके आदर्शों को अपने जीवन का मार्ग मानकर जीवन यात्रा का आनंद ले रहे ऐसे सभी मानसाह भक्तजन और कभी मंदिर से पधारे शाद और आप सब जिज्ञासु जाए आप सभी जो यहाँ पधारे हैं ये तो परिचय आपको मिला ही साथ ही श्री विष्णु जी और उनके धर्म पत्नी राधा जी ने जब आपको आमंत्रित किया तो ये संदेश आप तक पहुँचा ही होगा कि हमारे घर पर संत गुरुजनों का आगमन हो रहा है आप बताए हम उस भूमि से आपके भी आए हैं जो भारत भूमि है और आप भी भारत भूमि के उसी मिट्टी से जहाँ तक यात्रा किए हैं पूर्वजों की दे हुई विरासत के साथ साथ ही हम भारत भूमि के काशी जो धार्मिक नगरी है और पूरे भारत भूमि में काशी की प्रसिद्धि है और जहाँ भी भारतीय संस्कृति निवास करती है उस भारतीय संस्कृति के स्मरण में उनकी स्मृति में काशी बसती है और उस काशी की पवित्र भूमि में सदगुरु कबीर साहेब का आज से 616 साल पहले प्राकट्य हुआ और सतगुरु कबीर साहेब ने उसी भूमि से मानव मात्र को जो शिक्षा दी जो उपदेश दिया जो संदेश दिया आज विद्वजन विचारक जब साहेब की बाणी को सुनते हैं विचारते हैं तो उन्हें लगता है कि एक ऐसे ज्ञानी पुरुष सत्पुरुष जिनकी वाणी चीरकाल से सदा काल से सभी समय जिस प्रेरणा को जागृत किया है आज भी वह प्रेरणा हमारे लिए जागृति के काम करते कबीर साहेब जिसे सदगुरु के रूप में जगत में स्वीकार किया और जो संत परंपरा है भारत की संत परंपरा ने सत्गुरु कबीर साहब को मध्ययुग के अग्र अग्रज संत गुरुओं में उनको स्थान मिला और जो साहेब के मानने वाले संत महंत भक्त सेव समाज हैं उनकी तो वह ऐसी धारा है ऐसा मार्ग है जो साहेब से चलकर शुरू होती है और उस मुकाम तक जाती है जिस मुकाम को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन की महिमा और इस जीव की महत्ता बताई दें सदगुरु के रूप में थोड़ा उसी पर पहले आप सब विचार कर सकते हैं कि सदगुरु क्या है क्योंकि सदगुरु एक ऐसा व्यक्तित्व है जिस व्यक्तित्व से अबोध जो जन है उसको शिक्षा मिलती है उसको मार्ग मिलता है उसको दिशा मिलती है वो सदगुरु पद है जैसे कहा जाता है ना व्यास एक पीठ है एक पद है जहा से धर्म की शिक्षा मिलती है उस उस पीठ को व्यास पीठ कहा जाता है ऐसे ही सदगुरु एक पद है जिस पद से मानव को जन्म से लेकर कर्म से लेकर और पूरे जीवन यात्रा से लेकर अंतिम मुकाम तक का जो मार्ग मिलता है उस पद को सदगुरु पद कहा जाता है और सदगुरु कबीर साहेब उसी पद पर आसीन हैं जहाँ से हम ये सभी धारा को निकलते हुए देखते हैं कौन कौन सी धारा है जीवन के लिए तो सद्गुरु पद से निकलती हुई धारा है जीवन का क्या महत्व है जीवन यात्रा का क्या उद्देश्य है और यह यात्रा कहा समाप्त होती है इस सभी विधान उस सदगुरु के मानी से निकलते हैं हम उसी इसलिए उन्हें सदगुरु कहते हैं कि जिसकी सानिध्य में जाने के बाद कोई भी जीवन का विधान खाली नहीं रहता इसलिए वो सदगुरु है हमारा कर्म हमारा धर्म और हमारा इस धर्म के बाद जो यात्रा जैसे भारतीय संस्कृति में संतों ने कहा धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ है ये चार पुरुषार्थ मनुष्य को पूरा करना चाहिए मनुष्य के जीवन के साथ ये चार पुरुषार्थ फलीभूत होता है जैसे एक वृक्ष बीज, बीज है तो जो बीज जमीन से जगा है वह जमीन वह बीज पूर्ण कब माना जाता है जिस दिन उस बीज वह बीज जगकर तैयार होता है और अंतिम अवस्था में उसी बीज के रूप में इस धरती को दे पाता है तब तो उसकी यात्रा पूरी मानी जाती है। तो बीज जब जगता है अंकुरित होता है धरती से बाहर निकलता है कितनी प्रक्रियाएं उस पर चलती हैं और अंतिम उसकी प्रक्रिया क्या है एक पवित्र फल को देता है अपने स्वरूप को दे देता है वो उसकी पूर्णता है सदगुरु ने इस जगत में ही इस जीव को यह शिक्षा दी कि तुम्हारी जन्म पूर्णता नहीं है तुम तो यह मत समझना कि मैंने जन्म ले लिया तो मैं पूर्ण हूं जन्म पूर्णता नहीं है जन्म केवल औसत है अभी पूर्णता की तो यात्रा करनी पूर्णता की यात्रा होगी पूर्णता का मुकाम आएगा तभी पूर्ण होगी नहीं तो ये यात्रा ये चलती रहे भ्रम की चौरासी अटको आए अब की पासा ना पड़े तो फिर चौरासी जाए यह केवल पासा के लिए नहीं कहा गया है सदगुरु ने ये पासा के लिए ही पासा नहीं बताया गया है इस जीव की यात्रा को उस पासा के साथ तुलना की गई है कि जिसे चौपद आदमी खेलता है तो अलग अलग खेलने वाले बैठते हैं उसमें उनके उनके अपने अपने घर होता है अपने अपने के पास एक गोटी होती है उस गोटी को ही पूरा पूरा करना पड़ता है गोटी पूरी होती है तो उसकी जीत मानी जाती है गोटी पूरी नहीं होती है तो वो जीत नहीं मानी जाती साहब कहते हैं जीव भी लख चौरासी भरम की लख चौरासी को भरमता भरमता यह जीव भी आया है इस मनुष्य शरीर में मनुष्य शरीर ही वह पाव है साहब कहते हैं मनुष्य शरीर ही वह पाव है जिस पाव में पड़ते ही इसे पूरा हो जाना चाहिए फिर उसकी यात्रा उन घरों में ना हो तो जिस जीव की यात्रा इन घरों में नहीं होता है वही जीव पूर्ण होता है। और इसी पूर्णता के लिए जो मार्ग सदगुरु के द्वारा बताया गया है वही मार्ग यह मानव जब उसमें अपनी भूमिका देखता है रास्ता देखता है तब उसे लगता है कि मेरे भी जीवन के लिए कोई मुकाम है मेरे भी जीवन यात्रा का कोई अर्थ है उस रास्ते में वह मुकाम हमें देखना पड़ता है और जब तक हम उस रास्ते में अपने मुकाम को नहीं देख लेते तब तक हमारा उससे संबंध जुड़ता नहीं इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहेब की जो वचन है वह मनुष्य के हर कदम पर जैसे धर्म अर्थ काम ये यात्रा चलती है तो हर हर स्टेज पर हर मुकाम पर कबीर साहेब की उपदेश कबीर साहब की वाणी उसको मार्ग बताता है कि ये मार्ग यहाँ रुकना नहीं आगे जाओ आगे चलो तुम्हारी मंजिल अभी आई नहीं है तुम आगे जाओ ये मार्ग सदगुरु बताते हैं और उसी मार्ग को जब साधक शिष्य जिज्ञासु अपना मार्ग देख लेता है अनुभव कर लेता है तो उसके लिए वही मार्ग उसकी साधना का मार्ग बन जाता है तपस्या का मार्ग बन जाता है और ऐसा ही नहीं है जीवन का भी मार्ग बन जाता है ये सदगुरु कबीर साहब की वो उन उपदेशों में आप जब चिंतन करें मनन करें निध्या करें तो ये साहेब के वाणी में ये मार्ग दिखता है और इसीलिए हम उन्हें सदगुरु कहते हैं जिनकी शरण में आने के बाद जिनके मार्ग को प्राप्त करने के बाद जीव वापस संसार में नहीं लौटता जीव अपने मुकाम प्राप्त करता है साहेब ने कहा जहिया जन्म मुक्ता तहिया हता न कोई छठी तुम्हारी हम जगा, तू तो कहा चला भी हो जीवन और इस जीव की दशा को सदगुरु ने बताया ये जीव कैसी तुम्हारी दशा हो गई इस संसार में आकर इस संसार की यात्रा करके तुम्हारी ये दशा है और इस दशा से तुम्हारी दिशा छूट गई है और जिस दिन दिशा छूट जाती है तो कभी भी उस दशा को यह जीव नहीं प्राप्त करता जिस दशा के लिए यह जीवन की यात्रा की शुरुआत किया तो ये पूरा विधान सदगुरु कबीर साहेब ने अपने उपदेश में दिया और उसे कैसे पाया जा सकता है उसे पाने के लिए साहेब कहते हैं सत्संगति। तो ये आज का जो आयोजन है वो क्या है वो सत्संग का आयोजन है ऐसा संग जिसका रंग लगे समझे संग का भी तो रंग लगना चाहिए ना संग का रंग ना लगे तो वो संग नहीं है साहिब कहते हैं संग का रंग लगे तो साहेब कहते हैं संग किसका होना चाहिए तो कहते हैं समर्थ जो संत है समर्थ जो गुरु है इस मनुष्य को उसका संग होना चाहिए और जिसका संग हम करें उसका रंग हमें बदना चाहिए तो संगति का रंग साहिब ने कहा संगत की जे साधु की हरे और की व्याध संगति आठों कहते हैं ऐसे संग करना जिसका रंग तुम्हें लगे तो पक्का लगे रंग भी लगे तो पक्का लगे वो कच्चा नहीं लगना चाहिए संगति भी करो तो जीव अपने मुकाम से आगे की ओर बढ़े वो नीचे की ओर ना आए जीवन की गति नीचे की ओर नहीं आना चाहिए जीवन की गति ऊपर की ओर जाना चाहिए ये ऊपर क्या है जिसके ओर जाने का संकेत साहब कहते हैं तो साहब कहते हैं कि जीव ऊपर की ओर जाए तो उस उस ऊपर की साधना में उसका मुकाम है उसका साधन है उसकी प्रसन्नता है और उसकी मुक्ति है उसको ऊपर की साधना करते तो इस प्रकार यह जीव जो है संगत की साधु की साधु पुरुष जिनके पास दृष्टि केवल ज्ञान ही नहीं है। जिनके पास दृष्टि है और ऐसी दृष्टि है जिस दृष्टि का भेद वह अपने शिष्य को दे सकता है ऐसी दृष्टि युक्त जो गुरु है साहेब कहते उसकी संगति करो क्योंकि उसकी संगति किए बिना आगे का मुकाम तय होता नहीं आगे का भेद पता चलता नहीं उसको उसको ने कहा ऐसी संगति में करना इसलिए कि संगति का बहुत बड़ा असर मनोमस्तिष्क और विचार पर पड़ता है मन पर संगति का असर पड़े विचार पर संगति का असर पड़े तो अच्छी संगति और अच्छे विचार का असर पड़ना चाहिए क्योंकि हमारी पूरी जो चेतना है वह चेतना उसी विचार के का अनुसार काम करता है तो जिसकी चेतना सात्विक विचार के साथ रहे पवित्र विचार के साथ रहे और उत्तम श्रेणी की अवस्था की तरफ रहे उसकी चेतना ही सदगुरु की बताए भी मार्ग से चलकर अपना भी मुकाम प्राप्त करता है और जगत में वह किसी प्रकार भटकता नहीं क्योंकि जगत में भटकाव बहुत है मार्ग पर चलते चलते चलते चलते यह जीव भटक जाता है कहाँ कहाँ भटकता है तो करते हैं उसके भटकाव आते हैं विचारों से, विचार से से विचार विचार भी भटक भटक भटक जाता, जाता संकल्प संकल्प है। है, और जब अच्छा नहीं मिलता है, तो पर भी भटकाव आता है तो इस प्रकार एक सदगुरु का दिया हुआ जो संदेश है उससे मनुष्य सभी भटकाओ से मुक्त होकर उस परम मुकाम को प्राप्त करता है इसलिए सदगुरु कबीर साहब की उसी शिक्षा को उसी उपदेश को और उसी साधना को लेकर इस मौरीशस की भूमि में पूर्वज आए संत आए भक्त आए जिन्होंने उस ज्ञान दीप के आश्रय में अपने जीवन को संभाला क्योंकि ज्ञान रूपी एक दीप तो इसको कहते हैं एक दीप एक दीप दिखाई पड़ता है जलता है इसके लिए उजाला चाहिए लेकिन गुरु का द्वारा दिया हुआ दीप है उसको ज्ञान दीप कहते हैं और उस ज्ञान दीप के उजाले में व्यक्ति केवल बाहर को ही नहीं देखता जीव के जीव के भी मार्ग को देखता है जीव के भी मुकाम को देखता है तो उन संतों ने गुरुजनों ने पूर्वजों ने इस भूमि पर आकर के ज्ञान के दीप को, को जला कर रखा उसी दीप का प्रकाश आज आप समझो तो यहां तक आई इस मुकाम तक आई इस सत्संग तक आई और उन्हीं गुरुजनों का ये मार्गदर्शन प्रेरणा और उनकी शक्ति आज हमारी मॉरिसस की यात्रा जो हुई है मॉरिसस आने का जो योग बना संयोग बना वो भी उन्हें शत गुरुओं की और कबीर साहब की उस ज्ञान भक्ति और साधना का की जो प्रवाह है वो इतने वर्षों बाद भी मोरीसस में प्रवाहित है उसी की ताकत से और उसी धारा से हमारी यात्रा यहाँ तक हुई है और आगे भी हम मंगल कामना करते हैं कि सतगुरु की वही पवित्र धारा पवित्र संदेश आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त होता रहे जिससे कि उनका जीवन भी ज्ञान के प्रकाश से भक्ति के प्रकाश से साधन के प्रताप से उनका जीवन भी पूर्ण हो केवल जीवन यात्रा के साथ साथ सदा सदा जो सदगुरु ने उपदेश दिया आने वाली पीढ़ी उससे ज्ञान और प्रकाश प्राप्त करे ये राधा बहन उनके परिवार के लोग आज जो है ये साहब के सत्संग का जो आयोजन किया मैंने सुना है इनके पिताजी माताजी साहब की के बाणी वचन को बड़े भाव से जीवन में अपनाए थे और उन बाणी वचन के प्रकाश से ही उन्होंने अपनी जीवन यात्रा की उनकी शिक्षा उनके बताए हुए मार्ग की आज ताकत है उनकी शक्ति है कि उन्होंने अपने माता पिता की भावभक्ति उनकी दी हुई विरासत जो संतों की पूंजी है कते संत जब इस संसार से गुजरता है अपने माता पिता के नाम से ही ये हाँ जब सन इस संसार से गुजरता है तो एक पूंजी वो अपने से कुछ छोड़ जाता है कि देख मैं मेरे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है मेरे पास कोई जमीन जायदाद नहीं है मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है और मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है लेकिन संत कहता है एक पूंजी है उसको मैं देकर जा रहा हूं वो पूंजी गुरु अपने शिष्य को देकर जाता है लेकिन शिष्य भी यदि समझ ले कि गुरु ने बिल्डिंग नहीं दिया गुरु ने जमीन जायदाद नहीं दिया गुरु ने कोई धन दौलत नहीं दी लेकिन गुरु ने कोई पूंजी दी है शिष्य को लगे कि गुरु ने कोई पूंजी दी है तो वो उसकी उसके जीवन यात्रा में वो काम आ जाती और शिष्य नहीं देख पाया उस पूंजी को तो उसी उसी मुकाम से उसका जीवन यात्रा और गुरु की जो तीव्र यात्रा है उससे विच्छेद हो जाता समाप्त हो जाता तो ऐसे ही माता पिता भी अपने पुत्र को संसार में जो उसके पास रहता है वो तो देता ही है क्योंकि वो करुणा वो प्रेम वो वात्सल्य देता ही है लेकिन साथ ही साथ एक मार्ग भी देता है जिसे हम साधना का मार्ग कहते हैं भक्ति का मार्ग कहते हैं ऐसे ही इनके माता पिता ने ये साधन सतगुरु गुरु कबीर साहब की साधना उसके पद का मार्ग इन्हें दिया और आज का जो सत्संग है उन्हीं की स्मृति में इन्होंने आज साहब का भजन और सत्संग का आयोजन किया तो एक पुत्र भी केवल अपने माता पिता से धन को ही मत देखे कि माता पिता ने कितना हमें धन दिया पुत्र पुत्री को ये भी देखना चाहिए कि माता पिता ने हमें कोई संस्कार का धन दिया है क्या और संस्कार का धन दिया है तो वह बहुत बड़ा धन धन है, क्योंकि उस धन से घट में उजाला होता है घट में उस संस्कार से उजाला होता है तो ऐसे ही इनके माता पिता ने इनको संस्कार का धन दिया और पुत्र को भी लगे कि माता पिता की कोई विरासत है जो पवित्र का है कि विरासत है साधन सुमरन की विरासत है उसको यदि वह अनुभव करता है तो वह भी आने वाली पीढ़ी को वह पवित्र विरासत दे सकता है और यदि वह अनुभव नहीं करता है तो धन तो आज हम कमाते हैं अब बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए जिसका कुछ भी नहीं बचा है खंडहर के अलावा कुछ बचा नहीं राजा महाराजाओं का जमाना देखा आज खंडहर ही बचा बचा है वो कुछ बचा? नहीं उस खंडहर में चमगादड़ लटकते रहे चमगादड़ को क्या कहते हैं हैं उल्टा जो लटकता नहीं रहता पेड़ तो वही लटक रहा है उस पर वही लटक रहा है में ऐसे ही जीवन में जब कोई पुरुष संगति का हमने बार बार कहा ना संगति का क्या मतलब है संगति का यही मतलब है कि उस उस विधान से उससे हमने क्या पाया है कि कोई पूंजी आपने पाई है साधन सुमरन क्या की जो पूंजी पाई है वो पूंजी तुम्हारे पास है तो उस पूंजी में वो चमगादड़ नहीं लटकता है बाकी पूंजी जब खंजर हो जाती है तो उसमें चमगादड़ लटकते रहते सोना घर में कबूतर घूमता रहता तो बहुत बड़ा बड़ा संदेश गुरुजनों ने माता पिता ने दिया कि बेटा ये मेरी मेरी दी हुई पूंजी है ये संस्कार है ये भक्ति का मार्ग है ये उपासना है कहीं भी रहना तो इसको अपने साथ रहना तुम्हारा जीवन मार्ग में उजाला रहे, रहे। तो इतनी इतनी बड़ी यह साधना, उन गुरुजनों ने भी दिया शिष्यों को माता पिता ने दिया अपने बच्चों को ऐसे देख सकने की दृष्टि बच्चे परिवार में जब होता है तो उसका परिवार सदा ही पवित्र मार्ग पर चलता है और लंबे समय तक उन्हें अपने संस्कार के साथ जीवन व्यतीत कर सकने की का सुकून मिलता है आनंद मिलता है तो गुरु और माता पिता का दिया हुआ मार्ग में यदि सुकून मिलता है तो वो बहुत बड़ी विरासत है उसको हम बहुत बड़ी विरासत करते हैं जिसकी तुलना इस संसार के किसी धन से नहीं की जा सकती वो सबसे बड़ी पूंजी तो आज इस पवित्र अवसर पर आप के परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद सतगुरु की कृपा आप सब पर बनी रहे आए हुए सबके लिए मंगल कामना बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय करुणा जय का दी सत सु जयता सत सु जय